ग्रेगरी के टांके जुड़े थे एक एक दिन ग्रेगरी के के साथ भयानक हादसा हुआ। उसे डॉक्टर पास जाना पड़ा और उसके पर लगे। तीन नहीं, चार नहीं, पूरे अपनी साइकिल से गिर गया जॉन डेविड से बोला तुम्हें पता है क्या हुआ उसने कहा कुत्ते ने ग्रेगरी का पीछा किया और फिर वो अपनी साइकिल से गिर पड़ा फिर उसके माथे पर छेट आके लगे डेविड यह खबर माइकल को बताने के लिए तेजी से दौड़ा क्या तुमने ग्रेगरी के एक्सीडेंट के बारे में सुना? उसने पूछा। एक कुत्ता छोटी बिल्ली के पीछे बच्चे का पीछा कर रहा था ग्रेगरी बच्चों को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ रहा था जब वो गिर गया माथे पर छेदा लगे यह सुनकर माइकल तुरंत फ्रेडी के पास भगा क्या तुम्हें पता है माइकल ने पूछा जब ग्रेगरी एक बिल्ली को बचाने की कोशिश कर रहा था तब एक बड़े कुत्ते ने उस पर हमला किया उससे ग्रेगरी के माथे पर छे के लगे फ्रेडी ने अल्बर्ट को इन शब्दों में, तो में जंगली कुत्तों के माथे पर छेट आकेबर्ट ने यह बताया तुमने सुना अपनी ग्रेगरी के साथ क्या हुआ वो अपने माता पिता के साथ चिड़ियाघर गया जब एक बुखार शेर में उस पर हमला किया फिर ग्रेगरी के माथे पर छे के लगे जिमी अपनी दोस्त जेनी को यह खबर सुनाने का इंतजार नहीं कर सका तुम्हें पता है ग्रेगरी के साथ क्या हुआ तुम्हें बताया ग्रेगरी ने क्या किया उसने अपने माता पिता को चिड़ियाघर में कुछ आदमखोर शेरों द्वारा मारे जाने से बचाया उससे उसके माथे पर छह लगे फिर हर कोई जो ग्रेगरी को जानता था वो ग्रेगरी के घर उसे मिलने पहुंचा ग्रेगरी घर पर ही था उसके माथे पर एक बड़ा सा बैंडेड चिपका था उसके दोस्तों ने उसे देखा ग्रेगरी तुम वाकई में असली बहादुर हो तुम एक असली हीरो उन्होंने कहा अब ग्रेगरी के माथे पर लगे टाके इतने भयानक नहीं लगे अब ग्रेगरी को माथे पर लगे टाके अब इतने भयानक नहीं लग रहे थी